शिव पुराण वायवी ज्ञान क्रिया और इच्छा अपने इन तीन शक्तियों द्वारा शक्तिमान ईश्वर सदा संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित होते हैं या इस प्रकार हो और यह इस प्रकार न हो इस तरह कार्यों का नियमन करने वाली महेश्वर की इच्छा शक्ति नित्य है उनकी जो ज्ञान शक्ति है वह बुद्धि रूप होकर कार्य करण कारण और प्रयोजन का ठीक ठीक निश्चय करती है तथा शिव की जो क्रिया शक्ति है वह संकल्प रूपनी होकर उनकी इच्छा और निश्चय के अनुसार कार्य रूप सम्पूर्ण जगत की क्षण भर में कल्पना कर देती है इस प्रकार तीनों शक्तियों से जगत का उत्थान होता है प्रसव धर्म वाली जो शक्ति है वह पराशक्ति से प्रेरित होकर ही संपूर्ण जगत की सृष्टि करती है इस तरह शक्तियों के सहयोग से, से शिव शक्तिमान कहलाते हैं शक्ति और शक्तिमान से प्रकट होने के कारण यह जगत शाक्त और शैव कहा गया है जैसे माता पिता के बिना पुत्र का जन्म नहीं होता उसी प्रकार भव और भवानी के बिना इस स्तराचर जगत की उत्पत्ति नहीं होती स्त्री और पुरुष से प्रकट हुआ जगत स्त्री और पुरुष रूप ही है यह स्त्री और पुरुष की विभूति है अतः स्त्री और पुरुष से अधिष्ठित है इनमें शक्तिमान पुरुष रूप शिव तो परमात्मा कहे गए हैं और स्त्री रूप ने उनकी पराशक्ति शिव सदा कहे गए हैं और शिवा मनमोहिनी मनोन्मि शिव को महेश्वर जानना चाहिए और शिवा माया कहलाती है परमेश्वर शिव पुरुष है और परमेश्वरी शिवा प्रकृति महेश्वर शिव रुद्र है और उनकी वल्लभा शिवा देवी रुद्राणी विश्वेश्वर देव विष्णु है और उनकी प्रिया लक्ष्मी जब शिष्टकर्ता शिव ब्रह्मा कहलाते हैं तब उनकी प्रिया को ब्रह्माड़ी कहते हैं भगवान शिव भास्कर हैं और भगवती शिवा प्रभा कामनाचंद शिव महेंद्र हैं और गिरिराज नंदिनी उमा शची महादेव जी अग्नि हैं और उनके अर्थांगनी उमा स्वाहा भगवान त्रिलोचन यम हैं और गिरिजानंदिनी उमा यम प्रिया भगवान शंकर निरति हैं और पार्वती नैति भगवान रुद्र वरुण हैं और पार्वती वारुणी चंद्रशेखर शिव वायु हैं और पार्वती वायु प्रिया शिव यक्ष हैं और पार्वती ऋद्धि चंद्रार्धशेखर शिव चंद्रमा है और रुद्र वल्लभा उमा रोहिणी परमेश्वर शिव ईशान है और परमेश्वरी शिवा उनकी पत्नी नागराज अनंत को वलय रूप में धारण करने वाले भगवान शंकर अनंत है और उनकी वल्लभा शिवा अनंता कालशत्रु शिव कालाग्नि रुद्र है और काली कालांतक प्रिया है जिनका दूसरा नाम पुरुष है ऐसे स्वयंभु मणि के रूप में साक्षात शंभु ही है और शिव प्रिया उमा शतरूपा है साक्षात महादेव दक्ष हैं और परमेश्वरी पार्वती प्रसूति भगवान भव हैं और भवानी को ही विद्वान पुरुष आकृति कहते हैं महादेव जी भृगु हैं और पार्वती ख्याति भगवान रुद्र मरिची हैं और शिव वल्लभा सम्भूति भगवान गंगाधर अंगिरा हैं और साक्षात उमा स्मृति चंद्रमौली पुलस्त हैं और पार्वती प्रीति त्रिपुर शिव पुल हैं और पार्वती ही उनकी प्रिया हैं यज्ञ विध्वंसी शिव कृतु कहे गए हैं और उनकी प्रिया पार्वती सन सन सन्नति भगवान शिव अत्रि हैं और साक्षात उमा अनुसुया कालहंता शिव कश्यप हैं और महेश्वरी उमा देवमाता माता अदिति कामनाशन शिव वशिष्ठ हैं और साक्षात देवी पार्वती अनुन्धति भगवान शंकर ही संसार के सारे पुरुष हैं और महेश्वरी शिवा ही संपूर्ण स्त्रियाँ अतः सभी स्त्री पुरुष उन्हीं की विभूतियाँ हैं